तो हमारी जो पुरानी जो बात कहाँ हमने छोड़ी थी वहाँ से अपनी शो करते हैं कि परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है तो उसने अपने ही स्वरूप से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसने अपने परमेश्वर ने अपने विमर्श में या अपने चेतना में इस विश्व का निर्माण किया और उसी का जो बाहर प्रतिबिंब है हमें विश्व के रूप में दिखाई देता है या परमेश्वर ने जब विश्व बनाया सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के लिए किसी मटेरियल को से उपादान कारण का कोई प्रश्न नहीं था उस समय उन्होंने अपने ही स्वरूप से सृष्टि बनाई यह अध्ययन का सबसे प्रबलतम संदेश है कि जो कुछ सृष्टि दिखाई दे रही है वो सिवाय परमेश्वर के और कुछ भी नहीं क्योंकि तो परमेश्वर ही ने सृष्टि बनाई और अपने ही को सृष्टि के रूप में रचा इसके बाद इस संपरचने के बाद भी उसके अपने पूर्ण स्वातंत्र्य और अपने शुद्ध चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया जो शुद्ध चेतना थी परमेश्वर की और जो फ्रीडम थी एब्सोलिट फ्रीडम पूर्ण स्वातंत्र्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि पूर्ण स्वातंत्र्य एक भारतीय दर्शन की जो अवधारणा है वो अद्वितीय है एब्सोलिट फ्रीडम परमेश्वर एक ऐसी हमारे उदाहरण जो सर्वोच्च शिखर है हम किसी भी चीज़ को ले लें किसी भी वस्तु को ले लें किसी व्यक्ति जीव जंतु को ले लें वो निर्भर है किसी न किसी चीज़ पर निर्भर है वो अपने तो जन्म के लिए माता पिता पर निर्भर है रहने के लिए धरती पर निर्भर है जीने के लिए भोजन पर पानी पर हवा पर निर्भर है तो हर चीज़ की निर्भरता है चाहे कंकर भी हो तो वो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी किसी चीज़ पर निर्भर है उसे कोई चट्टान पर निर्भरता है या धरती पर निर्भरता है लेकिन अगर हम कहें कि ये सब निर्भरता कहाँ पर अंत होती मैं अगर अपने माता पिता पर निर्भर हूँ तो मेरे माता पिता उनके माता पिता पर निर्भर हैं ये श्रृंखला कहाँ समाप्त होती अगर आज पत्थर धरती पर निर्भर करता है तो धरती किस पर निर्भर करती जैसे पिछली बार हमने महर्षि आद्यवल और मैत्री के संवाद की बात सुनी थी कि धरती लोग किससे ओतप्रोत हैं वायुमंडल से उतप्रोत है वायुमंडल सूर्यमंडल से ओतप्रोत है।, है फिर गार जी पूछती है कि फिर सूर्यमंडल चंद्रमंडल से ओतप्रोत है यानी आउटर कवरिंग है ना जो सुपीरियर और सप्टल या अति सूक्ष्म जो उसके स्तर हैं उस स्तर पर बात पहुँचते चले जाती है जितना जो, जो सूक्ष्म होता है उतना विस्तृत होता है उसके बाद उनका चंद्रमंडल स्वर्गमंडल से होते स्वर्गमंडल उसके आगे किससे होता है स्वर्गमंडल स्वर्ग देवमंडल से होते इस तरह से वो अपना इस तरह आगे बढ़ाती जाती है और अंत में वो पूछती है कि फिर देवमंडल किससे होते कहते हैं ब्रह्मलोक से बोतप्रोत है लेकिन उसी समय वो चेतावनी देते हैं कि हे है लड़की अब इसके बाद अगर तुम कोई प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सर धर्ण से अलग हो जाएगा यह एक बहुत टिपिकल बात है जो भारतीय दर्शन शास्त्र को देखने को मिलती है कि अंतिम जो है वो सर्वोपरि है एब्सोल्यूट है अजन्मा है डायमेंशन है जिसकी ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है और उसके बारे में अभी एक ये जो हमारा चौदहवा श्लोक इसका है पांचवें आनी का वो बड़ा विशिष्ट है इस श्लोक को समझें ये पूरा क्वांटम फिजिक्स है ये कह सकते हैं कि ये, है ये पूरा मैथमेटिक्स है परमेश्वर का मैथमेटिक्स है मैथमेटिकल डेरिवेशन है इतना विशिष्ट है ये वाला चौदहवा श्लोक तो जो सर्वोच्च है जो सर्वोत्तम है, है उसके गोल्ड उसकी क्वालिफिकेशंस, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो अन्य सबसे अलग और सर्वोत्तम हो उससे अलग उससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता सब उसकी ओर देखेंगे और वो स्वयं की ओर देखेगा अगर हमने सुना या जाना हो तो उत्तर द्रुप अगर हम पहुँचते हैं तो सभी दिशाएं दक्षिण हो जाती हैं वहाँ पर चारों दिशाएँ दक्षिण हैं यहाँ पर आप हम देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को चार दिशाएँ दिखाई देती उत्तर ध्रुव में सबको दक्षिण हम विक्टोरिया टर्मिनस पर चले जाएं, तो वहाँ पर ओवरब्रिज नहीं है क्योंकि रेल इंजन के सामने से आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेल समाप्त हो जाती इस तरह से जब हम सर्वोच्च की बात करें तो वहाँ के गुणधर्म अन्य सबसे उत्तम और अलग होते परमेश्वर का स्वातंत्र एक ऐसा ही गुण है जो उसको सबसे उत्तम बनाता है और सबसे अलग सिद्ध करता है उसकी स्वतंत्रता में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि कुछ भी कर सकने की क्षमता उसी स्वतंत्र शक्ति से आती है किसी भी शक्ति से उधार ली हुई शक्ति उस शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती जो स्वतंत्र शक्ति परमेश्वर की जिसको हमारी मैथोलॉजी में माँ कहते हैं आद्या कहते हैं दुर्गा पार्वती इन नामों से पुकारते हैं जो परमेश्वर की शक्ति तो वो परमेश्वर की शक्ति को ही हम काशी विश्वदर्शन में एप्सॉलिट फ्रीडम कहते हैं उसका दूसरा नाम है स्वतंत्र शक्ति और उसका तीसरा नाम है विमर्श शक्ति विमर्श शक्ति में मतलब होता है अपने आप को जाना मात्र परमेश्वर में वो गुण हैं अपने आप को जान सकते आप अपने आप को जानते हैं इसलिए कि आपके भीतर वो शिव बैठा है और वही जानने की कोशिश कर रहा है शिव ही शिव को जान सकता है और कोई शिव को नहीं जान सकता और जो शिव को जानता है वो शिव ही हो जाता है तो परमेश्वर के जो सर्वोच्च अभिलक्षण हैं वो हैं स्वतंत्रता विमर्श अस्तित्व एग्जिस्टेंस यानी किसी भी चीज़ का अस्तित्व जैसा अगर हमें यहाँ की कुर्सी है इस है का मतलब है परमेश्वर का अस्तित्व ये कुर्सी भी परमेश्वर जब हम है लगाते हैं कहीं पर है का मतलब होता है तस्दीक करना एंडोर्स करना कंफर्म करना कि ये कुर्सी है सचमुच में जब हम कहते हैं कुर्सी है तब हम इस कुर्सी का निर्माण करते हैं क्योंकि आप ये बताइए कि क्या अनुभव से परे किसी वस्तु को कन्फर्म किया जा सकता है तस्दीक किया जा सकता है आप किसी चीज़ का अनुभव ना लें जैसे आप कुछ कहा जा रहा है और आपने नहीं सुना तो कि आप बता सकते हैं क्या कहा जा रहा है अगर कोई इस दीवार के पीछे कुछ रखा है आपने नहीं देखा तो क्या आप कह सकते हैं कि कुछ रखा है जब तक कोई चैतन्य उसको तस्दीक नहीं करता कन्फर्म नहीं करता एंडोर्स नहीं करता तब तक उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि पदार्थ को अनुभव के बाहर जाना नहीं जा सकता ये पहला सबसे बड़ा संदेश है कि पदार्थ को अनुभव से बाहर नहीं जाना जा सकता कोई भी पदार्थ ये हमारे कॉमन सेंस को जरा समझने में देर लगती है क्योंकि हमारा जो सामान्य अनुभव होता है हमें मान के चलते कि हम देखें चाहे देखें संसार तो है हम देखें चाहें देखें वो तो चल रहा है लेकिन सचमुच में आपका संसार आपका संसार है मेरा संसार मेरा संसार है हर व्यक्ति का अपना एक संसार है और उसका निर्माण वो स्वयं करता है इसको कुर्सी को देखते ही आपकी चेतना और एक कुर्सी एक हो जाते हैं एक कुर्सी का ज्ञान ही कुर्सी का अस्तित्व और यही कुर्सी आपके ज्ञान में तब आ पाती है जब वो पहले से ही आपके अस्तित्व में है आपकी चेतना में अगर ये न होती तो आप इसको कभी नहीं जान पाते क्यों कि ये, ये जड़ है और जड़ वस्तु अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती चेतन ही में प्रकट करने की क्षमता है जिसका नाम है प्रकाश प्रकाश है न वो प्रकाश नहीं जो हमको यहाँ दिखाई देता है प्रकाश का मतलब होता है एग्जिस्टेंस अस्तित्व इसलिए परमेश्वर का स्वरूप है प्रकाश और विमर्श प्रकाश जिसको हम सामान्य भाषा में शिव बोलते हैं विमर्श यानी जिसको सामान्य भाषा में हम मां या शक्ति बोलते हैं तो शिव और शक्ति प्रकाश और विमर्श उसके मस्कुलाइन और फेमिलाइन आस्पेक्ट्स जिसके जो उसका जो पुरुष एस्पेक्ट है जिसको प्रकाश बोलते हैं उसको अस्तित्व नाम दिया गया है यानी वो बेस इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का आधार है और इस तरह वो हर वस्तु हर व्यक्ति हर जीव हर विचार हर दर्शन या हर भूत हर भविष्य का आधार वो समय का भी आधार है वो अंतरिक्ष का भी आधार है यानी वो किसी भी वस्तु के अस्तित्व का आधार है और वो अनस्तित्व का भी आधार है जो नेगेटिविटी है उसका भी आधार है न केवल वो धनात्मक वस्तुओं का आधार है वरन वो ऋणात्मक वस्तुओं का भी आधार है उसमें नेगेटिविटी है वो भी परमेश्वर का ही स्वरूप है इसलिए वो हर कुछ का आधार है वो फंडामेंटल आधार है तो ये उसका प्रकाश स्वरूप दूसरा है उसका विमर्श विमर्श का मतलब होता है अपने आप को जानना और अपने आप को जानना ही शक्ति है यानी अगर आप अपने आप को जानते हो आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो अंतरदृष्टि से सोच सकते हो कि मैं हूँ यही आपका चेतन, चेतन होने का प्रमाण है चेतना का सबसे बड़ा जागरूकता गुण है जागरूकता चेतना का अनिवार्य अभिलक्षण है अगर आप जागरूक हैं तो आप चेतन हैं आप अगर जागरूक नहीं हैं तो जड़ हैं जागरूकता ये बताती है कि आप में चेतना है आप जागरूकता का मतलब होता है हम अपने आप को जाने और हम अपने आप को तोलें और हम अपने आप का अनुभव करें मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या मेरे अस्तित्व के गुण हैं क्या मैं कर सकता हूँ क्या मैं नहीं कर सकता क्या मेरे लिए उचित है क्या मेरे लिए अनुचित है ये सभी चीज़ों का विमर्श ये मेरी शक्ति है हमारे विमर्श और परमेश्वर के विमर्श में एक फ़र्क है कि हमारा विमर्श सीमित है जैसे मैंने इस वक्त तय तो किया कि एक मटकी बनाना तो मुझे उसके लिए मिट्टी लाना पड़ेगा पानी लाना पड़ेगा चाक लाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सजाना पड़ेगा और एक क्रिया करना पड़ेगी तब मेरे चेतन में जो मटकी बनी थी वो जन्म लेगी बाहर लेकिन परमेश्वर अपने भीतर जो क्रिएशन करता है जो ब्लू बनाता है वो तत्ण एक्सिस्टेंस का रूप ले अस्तित्व का रूप लेता है कारण क्योंकि वो जो चाहता है उसकी इच्छा में बाधा उत्पन्न करने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं क्योंकि उसकी इच्छा स्वतंत्र है हमारी इच्छा में बाधाएं हैं क्योंकि हम बाया के अधीन सीमित जीव हैं इस चमड़ी के भीतर अंतरिक्ष और समय से बंधे हुए हैं इसी बात को ये चौदहवा श्लोक डिफ्रेंशिएट करता है कि हम मनुष्य जो सीमित जीव हैं और परमेश्वर उसमें क्या फ़र्क है वो अभी हम उस पर आते हैं परमेश्वर को अपने भीतर स्थित विश्व का ज्ञान है वो जानता है कि मेरे भीतर इस विश्व को बाहर निकालने की क्षमता है जैसे कुमार जानता है कि मेरे घर जितना मटेरियल है औजार हैं पानी है मिट्टी है इनसे मैं एक मटकी बना सकता हूँ इसलिए वो जानता है कि मुझ में ये क्षमता है एक कुमार के विमर्श में वो मटकी का रूप लेता है वो सोचता है अब गर्मी के दिन आ रहे हैं अच्छी मटकियाँ बिकेंगी तो मैं अच्छी मटकी बनाता हूँ और वो मटकी को बनाने के लिए तत्पर हो जाता है वो मटकी का इमेजिनेशन अपने भीतर पहले करता है, वो मन ही मन मटकी बना लेता है फिर वो मटकी बाहर जन्म लेती है वो उसका क्रिएशन है और जो क्रिएट कर सकता है जो रचना कर सकता है वो विश्व रचनाकार के सिवा और कोई नहीं है यानी वो परमेश्वर ही है जहाँ क्रिएटिविटी दिखाई दे क्रिएटिविटी का मतलब होता है उस चीज को अस्तित्व में लाना जो पहले नहीं थी जिस मटकी को उस कुमार ने बनाया वो मटकी पहले कहीं नहीं थी वो अस्तित्व में आई इसलिए उसने एक नवीनता को जन्म दिया और उस नवीनता को जन्म देने वाला मात्र परमेश्वर ही हो सकता उस कुम्हार की मिट्टी यानी शरीर में वो क्षमता उस शिव की वजह से ही है कि वो क्रिएटर बन गया एक व्यक्ति के हृदय में दर्द पैदा होता है और वो एक कविता लिखता है वो कविता पहले कहीं नहीं थी करोड़ों कविता हैं दुनिया में करोड़ों काव्य हैं लेकिन उसने जो लिखी वो यूनिक है अपने आप में अद्वितीय है तो वो कविता लिखने वाला क्रिएटर है कि उसके अंदर जो पैदा हुई भावना उसको उसने शब्दों में ढाल के बाहर जन्म दे दिया उसका प्रसव हो गया अंदर उसकी चेतना में बनी कविता और उसने उसको कागज पर उतार दिया ये उसकी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम चार वाणियों में विभक्त करते परा पशती मध्यमा और वैकृत परावाणी विमर्श का नाम परावाणी परमेश्वर की शक्ति का नाम परावाणी उस शक्ति का नाम है जिसके द्वारा परमेश्वर का कुछ भी कर दे की क्षमता परमेश्वर में है परमेश्वर के अस्तित्व को तस्दीक करने वाली परावाणी ही है परावाणी ही परमेश्वर का ऐश्वर्य है परावाणी ही परमेश्वर का गौरव है बिना परावाणी के वो शून्य है परावाणी वो है जिसको समझने के लिए शिव दर्शन बोलता है अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ में पकड़ा तो मेरी उंगलियों ने इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने का प्रयास किया इस उंगलियों को किसने संदेश दिया मांसपेशियों ने उस मांसपेशियों को संदेश देने वाला कौन था स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला था ब्रेन उस ब्रेन को इस चीज़ को पकड़ने का निर्देश देने वाला कौन था वो था आपका माइंड या बुद्धि और उस बुद्धि को इस निर्णय तक पहुंचाने का काम किसने किया मन ने मन ने प्रस्ताव रखा कि क्या हम इसको पकड़ें या न पकड़ें मन ने दो हमेशा वो दो प्रस्ताव देता है आज आश्रम चलें न चलें आज ये कुछ खा लें या उपवास रखें आज घूमने जाएं या न जाएं वो हमेशा दो ऑप्शन रखता है और हमेशा दो राह पर खड़ा रखता है फिर बुद्धि होती निर्णयात्मक और वहाँ बुद्धि तय करती है ना इसको पकड़ लिया गया इस मन को कौन प्राणित करता है कौन इस मन का प्राण दाता है उसको हम बोलते हैं प्राण मन को जो प्राण देता है उसका नाम है प्राण और वो प्राण को प्राणित कौन करता है वो प्राण को भी ये क्षमता कौन देता है हम कहते हैं कि जिले में सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर है लेकिन उस कलेक्टर को कौन बैठाता है? क्या उसका भी तो कोई नियामक होगा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखती है ऐसे ही उस प्राण के ऊपर नियंत्रण करने वाली है हमारी जीव चेतना जो हमारे कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस जो हमारे भीतर चैतन्यता है चेतना है वो ही अंदर से नित नया क्रिएशन करती है वो ये भी क्रिएट करती है कि चलो इस चीज़ को पकड़ लिया जाए और वहाँ से वो बात पैदा होती है प्राण पे आती है मन पे आती है बुद्धि पे आती है मस्तिष्क पर आती है स्नायु तंत्र पे आती है और मांसपेशियाँ उस चीज़ को पकड़ है इस तरह से अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शन करें अगर हम सेवावलोकन करें इस चीज़ का कि इस चीज़ को कैसे पकड़ा जिसको संस्कृत में अनुसंधित सा कहते हैं तो हम उस स्रोत पर पहुँच जाए जहां से ये बात निकली आप कहेंगे कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता चला जा रहा है ये वैखरी वाणी जिस वाणी को आप समझ रहे हो वैखरी वाणी वो है जो हम दोनों चूंकि अलग हो चुके हैं अलग तो नहीं है जड़ तो एक आप जहाँ से आए हो, मैं भी वहीं से आया हूँ और हम दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है हम सबके बीच में कोई फर्क नहीं है जैसे पेड़ की भिन्न पत्तियों की तरह हम तो सब अलग अलग हो चुके हैं लेकिन हैं तो हमारी जड़ें हैं लेकिन फिर भी अब हम कम्युनिकेट करने की स्थिति में नहीं हैं, परावाणी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो इस कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए इस संवाद को बनाए रखने के लिए वेखनी वाणी का उपयोग करते हैं मेरे मन की बात आप तक पहुँच जाए आपकी मन की बात मुझ तक आ जाए इसका नाम है बैकरी वाणी इसके बीच में दो और वाणियाँ हैं पश्चिम की ओर मध्यमान जब मेरे भीतर एक दर्द पैदा होता है मैंने देखा कि एक गरीब लड़की नंगे पैर जा रही है धूप में मेरे हृदय में एक टीस पैदा होती है एक विडम्बना दिखाई देती है कि संसार में कितनी भिन्नता है कहीं कोई ऐसे में सोया है कोई लड़की नंगे पैर चल रही तो हमको एक दर्द पैदा होता है वो दर्द किसी भी भाषा के आधीन नहीं किसी भी संसार की भाषा के आधीन नहीं चाहे वह अंग्रेज हो चाहे रशियन हो चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे चाइनीज़ हो जो अपनी अपनी भाषा में ना आपस में हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते तब भी वो दर्द एक जैसा होता है वो दर्द हमारी संवेदना पर निर्भर करता है भाषा पर निर्भर नहीं करता वो दर्द सबके हृदय में एक जैसा पैदा होता है और उसी का नाम है परावाणी जिस वाणी में वो दर्द पैदा हुआ जिस वाणी में वो एहसास महसूस हुआ उसका नाम है परावाणी और तब हम उस एहसास को कम्युनिकेट करना चाहते उसको क्रिएटिव आस्पेक्ट देना चाहते हैं उस दर्द को हम अब वंदना में बदलने की कोशिश करते हैं हम चाहते हैं कि उस दर्द को बाहर एक एग्जिट मिले उस दर्द को बाहर निकलने का रास्ता मिले तब हम अंदर ही अंदर पोलराइजेशन होने लगता है जैसे कि लच्छे पड़ने लगते हैं बर्फ़ जमने के पहले अगर पानी को देखो तो उसमें छोट छोटे छोटे बर्फ़ के लछे बनने लगते हैं ऐसे ही हमारी चेतना के अंदर कुछ कुछ पोलराइजेशन होने लगता क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, है। जिसमें हमको कुछ करने की इच्छा पैदा होती है जैसे कुम्हार की इच्छा होती है कि मटकी को बनाए ऐसे हमारी इच्छा होती है एक की इच्छा होती है कि कुछ कह दिया जाए एक संगीत आदि की इच्छा होती है कि एक राग छेड़ दिया जाए एक चित्रकार की इच्छा होती है चित्र बना दिया जाए लेकिन बनाने के पहले वो भीतर बन जाता है वो बाहर फिर बाद में जन्म लेता फिर क्या होता है जब ये पोलराइजेशन शुरू होता है वीत में इसी का नाम है पश्यंतीवाणी जब उसके बाद में हम भीतर ही भीतर एक रचना कर लेते इन शब्दों में हम अपने दर्द को बांध सकते इन शब्दों के द्वारा हम उस हमारी क्षमता के अनुकूल इन शब्दों के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते तब हम उन शब्दों को मन ही मन गूथते हैं एक कविता के रूप में इसका नाम है मध्यमावाणी अब तक वो अजन्मी है अब तक वो कविता गर्व में है अभी तक उसका कोई जन्मन नहीं हुआ अब इसके बाद जब हम उसको जवान से निकाल देते या कागज़ पर लिख देते तब उस कविता का जन्म हो जाता है इसी का नाम है वैखरीवाणी और वैखरीवाणी में द्वैत है शुद्ध द्वैत और परावाणी में शुद्ध अद्वैत जहाँ पर किसी भाषा का कोई पहुँच नहीं वहाँ पर किसी और भाषा की पहुँच वो परावाणी से संसार की सभी भाषाएँ निकलती है क्योंकि उसी दर्द से कविताएँ निकलती है कभी रशियन में निकलेगी कभी हिंदी में निकलेगी कभी अंग्रेजी में निकलेगी कभी जर्मनी में निकलेगी भिन्न भिन्न भाषाओं में कविताएँ बनेंगी लेकिन वो दर्द की कोई भाषा नहीं वो बिना भाषा का दर्द वही परावाणी है को समझाने के लिए समझने के लिए ये हमारी कोशिश है कि हम इस तरीके से हम अपने परावरणी को समझ सकते हैं तो परवाह परावाणी है तो परावा परमेश्वर का ऐश्वर्य परमेश्वर का ऐश्वर्य परमेश्वर को हम इसके बिगड़ जैसे ताज के हम राजा को नहीं पहचान सकते सिंहासन के बिगड़ हम उम्मीद नहीं कर सकते कि राजा है वैसे ही परावाणी के बगैर परमेश्वर को हम नहीं पहचान सकते तो परावाणी को पहचानना परमेश्वर को पहचाना हमारे भीतर परावाणी है क्योंकि आज हम अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो करते नहीं करो चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई वो परामाणु से उत्पन्न वो कविता कहाँ से उत्पन्न हुई परमाण्य से उत्पन्न हुई वो मटकी को बनाने की क्रिया कहाँ से शुरू हुई परामाणी से शुरू हुई तो परामवाणी यानी परमेश्वर का अस्तित्व परमेश्वर का विमर्श यानी माँ यानी शक्ति यानी पार्वती दुर्गा आद्याय जिस भी नाम से आप पुकारो वो हमारे भीतर अस्तित्व के रूप में मौजूद है और जागरूकता इसका प्रमाण है अब आत्मा के स्वरूप पर शिव सूत्रों में क्या बताया गया है चेतन बताया गया सबसे पहला सूत्र है, है चैतन्य आत्मा, यानी आत्मा का स्वरूप चेतना है इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन यह है कि आत्मा मीज अल्टीमेट ट्रुथ यानी अंतिम सत्य जिस सत्य को और आगे न खोजा जा सके हम जिसे अभी बात की थी इसका आधार लिए इसका आधार लिए इसका आधार है, तो सबका आधार कौन जिसके जो किसी और पर आधारित हूँ उसको हम कहते हैं चैतन्य चैतन्य और किसी पर आधारित नहीं है उसका भी मैथमेटिकल रीज़न है आधार पाने के लिए आधार ढूंढने के लिए हमारे पास अंतरिक्ष और समय होना चाहिए हम अगर एक कंकर को कहें कि वो निराधार नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास अंतरिक्ष है ये उसने स्पेस क्रिएट कर रखा है एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसलिए वो आधार के बिगड़ नहीं रह सकता जब तक कोई भी चीज़ अंतरिक्ष से संबंधित है वो अंतरिक्ष के अधीन है हम भी एक शरीर लेके कर बैठे हम अंतरिक्ष के अधीन हैं हम अगर आज यहाँ हैं तो दूसरे शहर में नहीं हो सकते आश्रम में है तो घर में नहीं हो सकते घर में हैं तो आश्रम में नहीं हो सकते क्यों? कि हम एक अंतरिक्ष के अधीन हैं जिस अंतरिक्ष को हमारे शरीर ने घेरा है अगर हम इस अंतरिक्ष से मुक्त होते तो हम व्यापक होते हम हर जगह होते लेकिन हम अंतरिक्ष से सीमित हैं इसलिए हमारी व्यापकता भी सीमित है अब हम इस बात पर आ जाए जो आज के लिए सर्वोत्तम श्लोक यहाँ हमने चुन के रखा है कि सा स्फूरकता महासत्ता सा स्फूरकता महासत्ता देशकाल विशेषणी आज ये जो बारह साल पहले लिखी गई रचना है इसको देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों के हृदय में जिन ऋषियों ने ये लिखी थी यहाँ तो ऋषि का नाम मालूम है हमको उत्पलदेव महाराज ने लिखे थी जो अभिनव गुप्त के भी दादा गुरु हुआ करते उन्होंने लिखी थी ये रचना और वो रचना में उन्होंने जो बात लिखी है वो आज हमारा भौतिक शास्त्र है क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित परमाणु पर की रचना क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित प्रकाश की संरचना हम है जानते हैं कि उसके फोटो क्वांटम पर आधारित तो ये एक अत्यंत आधुनिक आपको लगेगा कि अपन यहाँ विज्ञान की क्लास तो नहीं लेकिन अपन चुके विज्ञान के हमने सारे तो लोग कुछ तो प्राइमरी साइंस पढ़ चुके हैं हमने आठवीं नवीं दसवीं कक्षा में तो अधिकतर तो तो हमने पढ़ा होगा कि परमाणु का जो संरचना है रदर ने बनाई थी बताई थी उसको फिर बाद में बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको कन्फर्म करा था मैथेमेटिकली प्रूफ दिया था और उसने उस मैथेमेटिकल प्रूफ में क्वांटम शब्द यूज़ था। किया था आइंस्टीन ने क्वांटम थो दी थी और बाद में उसका मैथमेटिकल यूज़ बोहर ने किया था किया था उस एटम को एक स्टेबल एटम को कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है आसपास नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल कैसे है वो नेगेटिव चार्ज अपने आप एनर्जी लूज करते हुए उसमें टकरा जाएगा और निटोड़ा जाएगा वो स्टेबल कैसे है उसका मैथेमेटिकल फोर्स दिया था बोहर बोहर नाम के एक साइंटिस्ट उस मैं बड़ी मजेदार बात है उस बात पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो बात तो खैर ठीक है जो अपन चल रहे हैं सब ने आठवीं नवीं दसवीं कक्षाओं में पढ़ी हुई है हम लोगों ने प्राइमरी फिजिक्स में पढ़ी है ये बातें हमने ये भी पढ़े होगा कि एक विशिष्ट कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गुमता पहला कक्ष होता है जिसको बोलते हैं बेस लाइन उसके बाद फर्स्ट आउटर सेकेंड आउटर थर्ड आउटर फोर्थ आउटर हम क्या कहते हैं कि जब भी उसको परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो वो उछल के बाहर वाले कक्ष में चला जाता है, क्योंकि वो एक विशिष्ट क्वांटम है, एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है और उसी क्वांटम में एनर्जी छोड़ सकता है बीच में नहीं क्यों? कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते उस क्वांटम के टुकड़े नहीं हो सकते इनडिविजिबल इन, लेवल वो।, वो क्वांटा फिक्स है सबसे छोटी इकाई ऊर्जा की क्वांटा है उससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकते। तो अभी हमने एक बहुत विशिष्ट बात पे आ रहे हैं। ध्यान से अपन सुने बहुत विशिष्ट बात पे आ रहे हैं। तो एक क्वांटा उसने एनर्जी ली तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट हायर अगले उच्चतर ऑर्बिट में चला जाता इलेक्ट्रॉन घूम लगता। उसको और एनर्जी मिली तो और हायर ऑर्बिट में चला जाता उसने एनर्जी लूज करी रेडिएट करी एनर्जी वो फिर वापस लोअर ऑर्बिट में आ जाता है ये बात तो उसने मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया इसके इसके आधार पर उसने वो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बताई कि इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी इस में जो लाइनें दिखाई देती है हाइड्रोजन की वो सभी चीज़ प्रूव कर दी लेकिन जब उसने ये सब रखा तब तो फिर एक रदरफोर्ड ने ऑब्जेक्शन लिया कि एक ऑर्बिट से जब वो दूसरे ऑर्बिट में ट्रेवल करता है ड्यूरिंग तो दैट ट्रेवल वो कहां होता है एक से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया तो वो ट्रेवल करेगा उस ट्रेवल में उसको एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कहां से लाएगा क्वांटा से न कम ज्यादा ले सकता है ना क्वांटा से ज्यादा छोड़ सकता है फिक्स मिनिमम क्वांटिटी है जो ले सकता है या छोड़ सकता है तो उतनी क्वांटिटी लेने के बाद में वो अगले ऑर्बिट में चला जाता है लेकिन उसको छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाने को भी तो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से लाता है आप आश्चर्य करेंगे कि क्वांटम भौतिकी के उस समय क्या निर्णय लिया मालूम? उन वैज्ञानिकों ने जब आपस में बैठे निर्णय उस समय उस सुना ये डायलॉग विश्व प्रसिद्ध है उस समय उस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं रहता जादू से इस यहाँ से गायब हो जाता और जादू से दूसरे ऑर्बिट में पैदा हो जाता वो ट्रेवल नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में बड़े ऑर्बिट से और बड़े ऑर्बिट में या बड़े ऑर्बिट से छोटे या छोटे से और छोटे ऑर्बिट में जब उसको आना होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता उसका अस्तित्व तो शून्य हो जाता है और नई जाएगा कि वो फिर अस्तित्व तो पैदा हो जाता है ये बात जो कही गई थी क्या बोला यह पूर्ण अध्यात्म से संबंधित था ये बात आज भी हम कहते हैं कि आप जब देखते हो तो कुर्सी पैदा हो जाती तब बोले हाँ ये कोई मजाक है बात है कोई नहीं कि आप देखते हो तो कुर्सी लेकिन क्वांटम भौती की यही कहता है कि जब आप अपना संसार देखते हो संसार आप क्रिएट करते हो हम कहते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हमारी इच्छा नहीं होती और फिर हमारे घर में चोर घुस जाता है हमने क्रिएट करा क्या आध्यात्मिकता बिल्कुल आपके कर्मों ने क्रिएट करा वो तो शिव है उसमें जो नेगेटिविटी आई है उस शिव में आपके लिए वो चोरी करने आया है आपको नुकसान पहुंचाने आया है तो वो तो शिव है लेकिन उसके अंदर जो दुर्जनता है नेगेटिविटी है वो आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन है आपने जो अब तक किए हैं और वही कर्म आपको रिफ्लेक्ट होते हैं और उसके अंदर वो दुर्जनता के रूप में दिखाई देते हैं तब अपन बोलते हैं कि यार मेरे घर चोरी हो गई मेरे घर बुरे लोग आ गए मेरे को इन लोगों ने परेशान कर रखा है जो परेशानी लोग देते हैं वो इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिट्स हम जो करते हैं वो हम पाते हैं अगर हम कांच में देखें और हमारा चेहरा काला दिखे उस कांच की क्या गलती हम कांच को कह के कि कितना गंदा कांच है जरूरत तो हमको अपना चेहरा साफ करने की है वो कांच क्या करेगा जो दर्पण है उसकी गलती नहीं है गलती हमारी है जो चोर आता है हमारे घर में कोई नेगेटिविटी आती है या हमारे घर में कोई उत्पात होता है तो देट इज़ ओनली मिररर वो खाली मिरर है जो बताता है कि आपने अपने लिए क्या क्रिएट किया आपने जो क्रिएट किया वो आप देख रहे हो आपने अगर गेहूँ की फसल बोई और उम्मीद लगा के गए थे कि वहाँ पर ज्वार निकलेगी तो कैसे निकलेगे आपने जो बोई थी वही निकलेगे आपने अगर नेगेटिविटी बोई थी तो आप नेगेटिविटी हो अगर आपने कुछ पॉजिटिव बोया था तो हो सकता आप है आपके घर सनता अच्छे लोग आएँ बड़े प्रसन्न करने वाले लोग आए आपको फसल देने वाले लोग हैं आपकी सेवा करने वाले लोग आ जाएं, क्योंकि ये डिपेंड ये करता है कि हमने क्या बोया हमने जो बोया वो हम पाते हैं और उसको लाने वाला जो करियर है हम उस पर बैठ जाते हैं अगर हमने कुछ गलती की उस गलती के परिणाम को लाने वाला जो होता है हमको वो दुर्जन दिखाई देता है ये दुर्जन है इसने हमारे घर आके उत्पात मचा दिया सचमुच में हमारा ध्यान उस उत्पाद पर दे वो उत्पात हमारा अपना क्रिएटर हमने क्रिएट किया हुआ हमारा क्रिएशन है हमारी रचना है और वो उसका करियर रिफ्लेक्टर है उसकी कोई गलती नहीं गलती हमारी है हमारे अतीत में अगर हम जाके तो उसका बीच दिखाई देगा कि हमने कहीं ना कहीं इसको क्रिएट किया है ये फिर क्वांटम फिजिक्स हम जहाँ जो करते हैं सचमुच में जो देखते हैं जो एहसास करते हैं हम उसके शुद्ध क्रिएटर हैं हम परमेश्वर हैं हम शिव हैं हम ब्रह्म हैं शिवोहम हम ब्रह्माष्टमी ब्रह्मास्मि हक कहीं भाषाओं में हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे भीतर जो बोलने वाला है करने वाला है देखने वाला है वो परमेश्वर है और इसको उपयोग में लेने वाली जो इंद्रियां हैं वो परमेश्वर के निमित्त काम कर रही हैं ये इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं आंखें देखती हैं लेकिन दिखाती किसको हैं कान सुनते हैं लेकिन सुनाते किसको हैं जिबान चखती है लेकिन किसके लिए ना आँख सूखती है लेकिन किसके लिए हमारी चमड़ी छूती है लेकिन किसके निमित्त फॉर होम इसके भीतर एक शिव चैतन्य बैठा है जो इन सबसे खेल खेल रहा है वो आँखों से देख रहा है कानों से सुन रहा है सचमुच में उसे देखने के लिए ना कान चाहिए न आँख चाहिए लेकिन वो इस संसार के खेल में सीमित बना हुआ है इसलिए उसको कान नाक इनको एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है उसके लिए न कान की जरूरत तो उसको क्योंकि उसके भीतर तो सब कुछ है पूरा संसार उसको कुछ नहीं चाहिए लेकिन इस सीमित अवस्था में उसे सब कुछ चाहिए सारी पुरत्ता महासत्ता हम इस शब्द को समझ लें श्लोक को आज हमारी बात पूरी हो जाएगी कि वह स्फुरता इस इसका स्फुरता इस का बहुत अच्छा शुद्ध हिंदी शब्द तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा लेकिन हमने कहता है इस स्पुरकत्ता को एनर्जी से जोड़ सकते इस स्फुरता शब्द का मतलब जहाँ स्फुर्ण है जहाँ झील है इंथुजियाज्म है कुछ करने का वो स्फुरता है और वो महासत्ता है महासत्ता मीज गॉड तो गॉड इज देयर वेहर देर इज इंथुजियाज्म झील जहाँ पर भी इच्छा करने की क्षमता है उत्साह पैदा होता है कुछ कर गुजरने की तमन्ना है वहाँ पर तय है कि महासत्ता है और उसके बाद में देशकाल विशेषणी इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ये जो है विशेषणी का मतलब होता है बियॉन्ड देशकाल टाइम एंड स्पेस देश मिस स्पेस काल तो इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस समय और अंतरिक्ष परे है और यही कारण है जो समय और अंतरिक्ष परे है वही सबका आधार हो सकता है जो जितना सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा सूक्ष्मतम सबसे ज्यादा व्यापक होगा यही बात गार्गी को याज्ञवल्के ने कही थी कि वो सबसे सूक्ष्म है इसलिए वो सबसे व्यापक है इसलिए उसको किसी और चीज से ओतप्रोत करना टू गेट इट परवेटेड इज इम्पॉसिबल इट परवेट्स एवरीथिंग इट इज नॉट परवेटेड बाई तो साइज़ को रखता महासत्ता देशकाल विशेषणी यह वो महासत्ता है मीस गॉड परमेश्वर ईश्वर परशु जो भी कहो देशकाल विशेषणी ये जो सत्ता है ये जो एनर्जी है समय और अंतरिक्ष के बंधन से मुक्त है शेषा सारोक्ता हृदय हम परमेश परमेश्वर का हृदय है हृदय के बगैर हम एक जीवित इंसान की कल्पना ही नहीं कर सकते और हृदय को हम पोएटिकली भी और बायोलॉजिकली भी मानते हैं कि हृदय मीन्स सीट ऑफ एग्जिस्टेंस आपके अस्तित्व का आधार आपका हृदय है पोर्टिकली भी हमें मान के चलते हैं तो वो कहते हैं कि शेषा सार तया प्रोक्ता हृदय परमेश वो परमेश्वर का हृदय होने के कारण सार सारोक्ता इस ब्रह्मांड का एसेंस है इस दसेंस ऑफ द यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड का सार है एसेंस है अल्टीमेट मीनिंग है द अल्टीमेट ट्रुथ है इतना छोटा सा है इसको तो परमेश्वर के स्वरूप को कितना अच्छी तरह निरूपित किया है उन्होंने कि सारा स्फुरकता महासक्ता जहाँ पर भी कुछ करने की तमक जहाँ स्फुरकता है एनर्जी है वहाँ महासत्ता है जो देश काल विशेष ने आपके भीतर जो महासत्ता है वो देश काल से परे है इसलिए अमर है हम आत्मा को अमर कहते हैं आत्मा इसलिए अमर है क्योंकि वो देशकाल से परे है अगर देश काल के सीमा में होती तो मरणशील होती क्योंकि उसका जन्म भी होता लेकिन जो जन्मता है वो मरता है जन्मता वो है जो समय के अधीन होता है क्योंकि एक समय जब वो जन्मता है एक समय जब उसका अस्तित्व तो नहीं था इसलिए जो समय में जन्म लेता है वो समय में मरता है वो समय के अधीन होता है जो अंतरिक्ष में अपना स्वरूप फैलाता है वो अंतरिक्ष के साथ सीमित हो जाता है हम अंतरिक्ष के साथ फैले हुए हैं शरीर रूप में इसलिए शरीर समाप्त हो जाएगा हमारी जन्म तिथि है इसलिए मरण तिथि मना तय है जो जन्मता है वो मरता है जो अंतरिक्ष में है वो अंतरिक्ष की सीमाओं से बंधा है इसलिए हम समय और अंतरिक्ष से इस शरीर को बना मानते हैं लेकिन हमारे भीतर जो स्कोरत्ता है वही महासत्ता है हमारे भीतर जो झील है जो इंथ्यूजियाजम है जो करने की इच्छा है जो संसार में कुछ भी हम एग्जीक्यूट करते हैं कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं जो चाहे छोटे से छोटा काम हम उसको जो करते हैं वही परमेश्वर है और ही इज़ बियॉन्ड टाइम हमारे शरीर की तरह वो बदल हुआ नहीं है वो शरीर से मुक्त है तो आज का यही हमारा दिव्य संदेश इसके बाद आज की हमारी सभा समाप्त करते हैं